प्रश्न क्या प्रीति स्नेह प्रेम श्रद्धा से गुजरकर कर ही भक्ति में रूपांतरित होती है स्वभावता और अनिवार्यता जिस बीज बोया सम्यक ऋतु हो ठीक भूमि हो जल मिले सूर्य की किरण मिले तो स्वभावता और अनिवार्यता अंकुरित होगा बाधाएं हो तो कठिनाई होगी भूमि ठीक ना हो पथरीली हो सूरज उपलब्ध ना हो जल न मिले तो बीज अंकुरित नहीं होगा पूरी क्षमता थी लेकिन मार्ग में चट्टाना पड़ गई बीज अंकुरित हो तो स्वभावतः और अनिवार्यतः वृक्ष बनेगा लेकिन बाधाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती कोई पशु आए और चर जाए कोई बागुड़ ना लगाए रक्षा न करे कोई बच्चा खेल खेल में तोड़ जाए तो बागुल चाहिए होगी थोड़े दिन रक्षा करनी होगी जल्दी ही घड़ी आ जाएगी जब वृक्ष अपने ही बल पर खड़ा हो सकेगा फिर कोई बागुल की जरूरत ना होगी किसी माली की भी जरूरत ना होगी और जब वृक्ष हो और सम्यक पोषण मिले तो एक न एक दिन फूल भी खिलेंगे और फल भी लगेंगे यह सब सहज ही होता है प्रीति की ऊर्जा बननी ही चाहिए भक्ति प्रीति भक्ति बनने को ही पैदा हुई है दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य भगवान होने को पैदा हुआ है मनुष्यता भगवत्ता में रूपांतरित तो होनी ही चाहिए वह उसका अंतर्निहित स्वभाव है ऐसा कौन आदमी है जो प्रभुता ना पाना चाहता हो भला गलत ढंग से चाहना चाहता हो पाना चाहता हो धन पाके प्रभुता पाना चाहता हो नहीं मिलती धन पाके लेकिन आकांक्षा तो सच है पद पाके प्रभुता पाना चाहता हो नहीं मिलती पद पाके दिशा गलत है लेकिन प्रेरणा तो सच है प्रत्येक व्यक्ति प्रभु होना चाहता है प्रभु हुए बिना चैन नहीं इसलिए जहां जहां तुम्हारी प्रभुता को चोट पड़ती वहीं संताप होता है जहां तुम्हें कोई दिनहीन कर देता है वहीं पीड़ा होती वहीं कांटा चुभता है तुम परम प्रभुता चाहते हो तुम परम स्वातंत्र चाहते हो तुम अपने ऊपर कोई बाधा नहीं चाहते यही तो धर्म की खोज है तो इसे हम ऐसा कहें कि मनुष्य परमात्मा होना चाहता है या हम ऐसा कहें कि प्रीति की ऊर्जा भक्ति होना चाहती एक ही बात है प्रीति जब भक्ति बनती है तभी व्यक्ति समस्ती बनता है लेकिन मार्ग में बाधाएं बहुत है असली सवाल बाधाओं का है स्नेह प्रेम और श्रद्धा से गुजर ही नहीं पाते तुम तुम्हारा स्नेह भी दूषित होता है इसलिए अटक जाता है तुम्हारे स्नेह में शुद्धता नहीं होती कि उड़ जाए आकाश की तरफ तुम्हारे स्नेह में पंख नहीं होते पत्थर बंधे तुम स्नेह भी करते हो तो बड़ी कंजूसी से करते वही कंजूसी खा जाती वही कृपणता खा जाती जितना कृपण स्नेह होगा उतनी ही संभावना कम है कि वो प्रेम बन सके फिर प्रेम में भी तुम्हारे बड़ी ईर्षाएं बड़ी घृणाएं तुम्हारा प्रेम भी पवित्र नहीं तुम्हारे प्रेम में भी पावनता नहीं तुम्हारे प्रेम की अग्नि में बहुत धुआं है ज्योति ज्योतिशुद्ध नहीं इसलिए वहां अटक जाते हो फिर वही उलझ जाते हो फिर प्रेम की उस तथाकथित भवर में ही डोलते रहते हो वही नष्ट हो जाते हो श्रद्धा का जन्म नहीं हो पाता स्नेह शुद्ध हो तो प्रेम बने प्रेम शुद्ध हो तो श्रद्धा बने और श्रद्धा शुद्ध हो तो भक्ति शुद्धि के सूत्र को संभालना होगा तुम्हें अपने बेटे से प्रेम है अपने के कारण प्रेम किया तो अशुद्ध हो गया फिर तो बेटे से ना हुआ प्रेम अपने अहंकार से ही हुआ मेरा बेटा है ये तो मैं को ही प्रेम किया प्रकरांतर से बेटे के माध्यम से अपने अहंकार की ही पूजा की कल तुम्हें पता चल जाए पुरानी किताबें उलटते पलटते कोई पत्र मिल जाए और पत्र से पता चले कि तुम्हारी पत्नी किसी के प्रेम में थी जब ये बेटा पैदा हुआ संदेह है, उसी क्षण स्नेह तिरोहित हो गया यह कोई स्नेह था इस बेटे से संबंध ही न था अब अहंकार की तरक्की नहीं होती बात खत्म हो गई तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है यह मेरी है इसलिए जहां मेरा बहुत बजनी हो जाता है वहीं बीज के मार्ग में चट्टान आ जाती है अहंकार बड़ी से बड़ी चट्टान है जब तक न टूटे तब तक कोई बीज अंकुरित नहीं होगा अंकुरित हो जाए तो भी वृक्ष ना बनेगा वृक्ष बन जाए तो फूल ना आएंगे फूल लग जाए तो फल ना आएंगे हजार लों पर अहंकार बाधा देता है और उसके अतिरिक्त तो और कोई बाधा नहीं जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया है इसको दो ढंग से प्रेम किया जा सकता है एक ढंग तो कि मेरी है इसलिए और एक ढंग कि परमात्मा का सौंदर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की है वही झलका है तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है वो परमात्मा का ही आगमन हुआ है परमात्मा मेहमान बना है तुम्हारे घर स्वागत करो सम्मान करो मोह ममता के बंधन मत डालो बेटे को मुक्त रखो और जब तक बाप बेटे का सम्मान ना करे तब तक ये आकांक्षा आज नहीं कल बड़ा दुख देगी कि बेटा मेरा सम्मान करे सम्मान के उत्तर में सम्मान आता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है बेटा अभी अभी परमात्मा के घर से आया है ताजा है अभी अभी परमात्मा का स्पर्श उस पर है अभी अभी परमात्मा की ग उस पर है इसलिए तो सभी बच्चे सुंदर होते हैं कुरु बच्चा खोजना कठिन अभी डूबे हैं अभी आ गए हैं लेकिन पूरे नहीं आ पाए हैं संसार में समय लगेगा संसार की भाषा सीखेंगे गणित चालबाजियां सीखेंगे धोखाधड़ी सीखेंगे समय लगेगा अभी कोरे कागज सम्मान दो सत्कार दो स्नेह दो लेकिन मेरे हैं इसलिए नहीं इसलिए कि परमात्मा ने फिर पृथ्वी पर अवतरण किया अगर तुम अपने बच्चे में परमात्मा को देख सको तो किसी कृष्ण की पूजा करने किसी बाल गोपाल की पूजा करने जाना पड़ेगा बाल गोपाल रोज तुम्हारे घर आते और तुम्हें सूरदास की शरण लेनी पड़ती बाल गोपाल की भक्ति करने के होते हो तुम सूरदास का भजन जब तुम पढ़ते हो कि पैर में पैंजनिया बांध के कृष्ण ठुमक ठुमक के चलते तब तुम आह्लादित होते हो तुम्हारे घर कृष्ण पैर में पैंजनिया बांध के ठुमक ठुमक अभी चल रहे गीत नहीं सच्चाई में सपने में नहीं किसी कवि कभी की कविता में नहीं यथार्थ में मगर वहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता वहां मेरे का पत्थर पड़ा है वह मेरे के कारण पांव में बंधी पेंजनियां नहीं सुनाई पड़ती तुम्हारे कान बहरे हो गए तुम दीवाल की तरह हो तुम्हारा दर्पण कुछ भी प्रतिफलित नहीं करता सूरदास के वचन सुनके तुम आंदोलित होते हो और कितने बाल गोपाल चारों तरफ खेल रहे उन बाल गोपाल को देख के तुम सिर्फ नाराज होते हो कि शोरगुल ना करो भाग जाओ यहां से अभी मैं अखबार पढ़ता हूं अभी यहां पास ना आओ अभी मैं गणित का हिसाब करता हूं अभी मैं खाता बही लिखता हूं अभी मैं पूजा पाठ कर रहा हूं अभी बच्चों का आगमन यहां निश्चित है तुम क्या पूजा पाठ करोगे तुम्हारे पास आंखें पत्थर की तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हर बच्चे में कृष्ण उतना ही है जितना कृष्ण में था देखने की आंख चाहिए हर पत्थर में मूर्ति छिपी है खोजने की आंख चाहिए कणकण में वह विराजमान है जिस क्षण तुम छोटे से बच्चे में कृष्ण को देख सकोगे कि राम को कि क्राइस्ट को उसी क्षण इसने शुद्ध हुआ स्नेह को पंख लगे अब इस स्नेह को पृथ्वी पर नहीं रोका जा सकता है, बीज फूटा अंकुर बना उठने लगा ऊपर देखते हो रूपांतरण जब तक बीज बीज था तो ऊपर नहीं उठ सकता था नीचे गिर सकता था ऊपर नहीं उठ सकता था ऊर्ध्व गमन नहीं था नीचे तो जा सकता था कितने ही गहरे गड्ढे में उतर सकता था लेकिन एक इंच भी ऊपर नहीं उठ सकता था क्रांति देखते हो बीज टूट के अंकुरित हो गया क्रांति घट गई अब अंकुर ऊपर उठने लगा चमत्कार हो गया तुमने कहानी सुनी है जिस व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा न्यूटन ने वह एक बगीचे में बैठा है और एक सेव का फल वृक्ष पर पक गया और गिरा उस वृक्ष से गिरते फल को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठी कि हर चीज नीचे की तरफ ही क्यों गिरती पत्थर को ऊपर फेंकते हैं वो भी नीचे लौट आता है छलांग लगाओ छलांग पूरी भी नहीं हो पाती कि वापस जमीन पर आ जाते हो हर चीज जमीन पर लौट आती इससे उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला कि जमीन खींचती है चीजों को अपनी तरफ ये अधूरा सिद्धांत है अगर मेरा कहीं न्यूटन से मिलना हो जाए तो उससे मैं कहूं कि तूने यह प्रश्न तो पूछा है लेकिन इससे भी गहरा प्रश्न यह था कि फल ये ऊपर पहुंचा कैसे हमने तो बीज बोया था जमीन में हमने तो गड्ढे में डाला था बीज फल लगा आकाश में यह फल चढ़ा कैसे फल टूट के गिरता है तो जमीन पे गिरता है ये सच है तो इससे एक सिद्धांत तय होता है कि जमीन खींचती मगर कोई ताकत होनी चाहिए जो ऊपर की तरफ भी खींचती नहीं तो वृक्ष उठेगा ही कैसे चमत्कार है वृक्ष का उठना होना नहीं चाहिए नियम के अनुकूल नहीं और ऊपर की फुनगी तक भी पानी की दार पहुंचती कोई पंप भी नहीं लगा हुआ है ऊपर की आखिरी फुनगी तक जलधार उठती उठना पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर उठती कोई नीचे की तरफ खींच रहा है कोई ऊपर की तरफ भी खींच रहा है तुम कहां खींचोगे तुम पर निर्भर है बीज अगर टूटे ना तो नीचे की तरफ जाएगा बीज अगर टूट जाए तो ऊपर की तरफ जाएगा अहंकार अगर टूटे ना तो नीचे की तरफ ले जाता है नर्क की यात्रा करवाएगा अहंकार अगर टूट जाए तो सारा स्वर्ग तुम्हारा है तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है ऊपर की तरफ ले जाएगा अहंकार टूटे ना तो पत्थर है छाती में लटकी चट्टान है उड़ोगे कैसे अहंकार टूट जाए तो पंख फिर खूब उड़ान हो सकती है तो इसने से अहंकार को हटा लो ममत्व को विदा कर दो और तुमने जहर छांट दिया फिर इसने प्रेम में बदले कर फिर ध्यान रखना कि प्रेम में कहीं छिपा हुआ पीछे से अहंकार ना आ जाए नहीं तो सारे प्रेम का आनंद विषाक्त हो जाता तुम देखते प्रेमियों को सुख तो कम दुख ज्यादा पाते मालूम पड़ते हैं प्रेम के नाम पर सुख तो कभी कभार मिलता है दुख रोज मिलता है प्रेम में जितना दुख मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता इसलिए बहुत समझदारों ने तो तय कर लिया है कि प्रेम की झंझट में ही ना पड़ेगी कभी सौ में एक मौके पर तो सुख और निन्यानबे मौकों पर दुख कभी एक फूल खिलता है निन्यानबे तो कांटे ही चुभते छाती छारछार हो जाती प्रेमियों को तुम रोते पाओगे हंसते कभी प्रेमियों को पाते द्वेष जलता ईर्षा जखती वह मनुष्य पैदा होता मालकियत अड़चन लाती मेरी पत्नी अब तो मैं फिक्र करनी पड़ती कि मेरी पत्नी इसके चारों तरफ एक दीवाल उठा दू इस पे किसी की नजर ना लग जाए इसके चारों तरफ ऐसी दीवार उठा दूं कि कोई इसे देख ना पाए ये भी किसी और को ना देख पाए बड़ा भय तुम्हारे भीतर पैदा हो गया है कि आज है तुम्हारी कल कहीं किसी और की ना हो जाए कौन किसका है यहां समझ भी है राह पर दो घड़ी साथ हो लिये नदी नाव हो है कौन किसका हो सकता है मालकियत का दावा इसी दावे में अहंकार आ गया जब तुमने कहा मेरी पत्नी मेरा पति तभी अहंकार आ गया और अहंकार आया कि पंख कटे अहंकार आया कि नर्क की तरफ यात्रा शुरू हुई अब चिंता आएगी अब फिक्र लगेगी भय पैदा होगा दफ्तर में बैठे रहोगे घर की सोचोगे पत्नी न मालूम किसी के साथ हंसती बोलती ना हो अब हजार दुश्चिंताएं तुम्हें घेरेंगी और तुम 24 घंटे पहरेदार की तरह खड़े रहोगे पति पत्नी एक दूसरे पे पहरा देते रहते काम ही उनका यह हो जाता मुफ्त के पहरेदार उनका धंधा ही ये हो जाता पति को घड़ी देर हो गई आने में घर की बस पत्नी आग बबूला है तैयार बैठी टूट ही पड़ेगी पति पर पति रास्ते में चला आ रहा हजार तरह की कहानियां गढ़ रहा है क्या कहूंगा कैसे बचूंगा दफ्तर में ज्यादा काम आ गया था कि कहीं मजबूरी में रुक जाना पड़ा कि किसी मित्र से मिलना हो गया हजार बहाने खोज रहा है यह प्रेम इसमें भरोसा ही नहीं है यह कैसा प्रेम इसमें जरा सा भी अंश मात्र भी एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं अपमान है इसमें दूसरे की बड़ी गहरी निंदा है दूसरे की क्षुद्रता की तलाश है तो फिर अटक गए फिर भक्ति तक ना पहुंच पाओगे और भक्ति तक न पहुंचे तो भगवान कहां फिर लाख तर्क करो लाख सोच करो लाख शास्त्र पढ़ो सब व्यर्थ है प्रेम को शुद्ध होने दो अहंकार से प्रेम को मुक्त होने दो बीच में मेरे तेरे का भावना है मालिकियत का प्रसन्न ना उठे देखते हैं पति को हम स्वामी कहते हैं स्वामी का मतलब मालिक हालांकि पत्नी अपने को दासी कहती है मगर मानता कौन है मानती कौन पत्नी अपने को दासी कहने की बात है दासी होने में भी उसका ढंग है मालिक होने का वो स्तरण ढंग है मालिक होने का पुरुष गर्दन पकड़ता है गर्दन पकड़नी हो स्त्री पैर पकड़ती अगर गर्दन पकड़नी हो अलग अलग ढंग है उनके अलग मनोविज्ञान है पुरुष क्रोध में आ जाए तो स्त्री को मारता है स्त्री क्रोध में आ जाए तो खुद को मारती उनके अलग मनोविज्ञान है मगर खुद को मार के वो पुरुष को ही मार रही तुमने देखा जब कोई स्त्री अपने बच्चे को मारने लगती तो वो पड़ोसी के बच्चे को मार रही अपने बच्चे को नहीं मार रही अगर पड़ोसी ने शिकायत की है तो टूट पड़ती है अपने बच्चे पर मगर अगर गौर से देखो उसे तो पड़ोसी के बच्चे को मार रही मगर पड़ोसी के बच्चे को तो मारा नहीं जा सकता है इसलिए अपने को ही मार रही पति पर तो हाथ उठाया तो नहीं जा सकता है इसलिए स्त्रियां इस अपने को पीट लेती अपने बाल नोच लेती पति जब भी सोचता है क्रोध में तो सोचता है इस पत्नी को मार ही डालू पत्नी जब भी सोचती क्रोध में सोचती आत्महत्या ही कर लूं ये उनकी भाषाओं के भेद हैं मगर हिंसा क्रोध वैमन, सब पूरा का पूरा खड़ा है नहीं प्रेम अगर ऐसे उलझ गया अहंकार में तो उठ ना पाएगा मुक्त करो प्रेम को माल के तजो किसी तरह की काराएं मत खड़ी करो एक दूसरे के ऊपर पिंजड़े मत बनाओ पक्षी सुंदर हैं जब वे आकाश में उड़ते और इसलिए तो तुम मोहित हो गए थे उस आकाश में उड़ते पक्षी का सौंदर्य देखकर फिर उस पक्षी को तुमने पिंजड़े में बंद कर लिया और माना कि तुमने बड़ा प्रेम दिखलाया और पिंजड़ा सोने का बनवाया और माना कि तुमने बड़ा प्रेम दिखलाया और पिंजड़े पे तुमने हीरे जवारात जड़े मगर पिंजड़ा पिंजड़ा है आकाश नहीं फिर तुम पाओगे कि पक्षी जो पिंजड़े में बैठ गया उदास हो गया है तो तुम बेचैन होते हो और तुम बड़े सोचते हो अनेक बार कि क्या हुआ अब वैसा सौंदर्य नहीं ये स्त्री अब वैसी सुंदर नहीं मालूम होती जैसी तब मालूम होती थी लेकिन तब यह खुला हुआ पक्षी थी आकाश में अब यह तुम्हारे पिंजड़े में बंद पत्नी तब ये स्त्री थी अब यह पत्नी स्त्री में एक सौंदर्य पत्नी में सौंदर्य नहीं रह जाता तभी ये पुरुष था पुरुष में एक सौंदर्य है क्योंकि स्वतंत्र था अब ये पति है पति में कहा सौंदर्य कहते हैं कितना ही बड़ा हो पति और कितना ही महान हो पति अपनी पत्नी के सामने बड़ा और महान नहीं होता वहां तो सिकंदर भी दब्बू हो जाते अगर असलियत जाननी हो पति की तो पत्नी से पूछना कोई पत्नी अपने पति को सम्मान नहीं करती कर ही नहीं सकती और पति कितनी ही पत्नी के सौंदर्य की प्रशंसा करे सब थोती है औपचारिक है झूठी उसे सौंदर्य अब दिखाई नहीं पड़ता कभी दिखा था अब तो यही मन में ख्याल उठता है ये स्त्री धोखा दे गई क्या सिर्फ सौंदर्य सजावट का था इसने सुंदर वस्त्र पहने थे प्रसाधन किया था इसलिए सुंदर लगी थी क्योंकि अब ये सुंदर नहीं लगती किस पति को अपनी पत्नी सुंदर लगती कई बार तो ऐसा हो जाता है कि राह चलती कोई साधारण स्त्री भी ज्यादा सुंदर लगती अपनी सुंदरतम पत्नी से भी क्यों स्वतंत्रता है वहां तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मुट्ठी में जो तुम्हारी मुट्ठी में दो कौड़ी का हो गया जो खुले आकाश में उड़ रहा है एक तोता तुम्हारे पिंजरे में बंधा है और एक तोता एक आम से दूसरे आम पर जा रहा है इन दोनों में कुछ भेद है कुछ फर्क दिखाई पड़ता है ये जो स्वतंत्रता है यही भेद है प्रेम स्वतंत्र करता है और जब प्रेम स्वतंत्र करता है तो प्रेम में पंख होती और जब प्रेम स्वतंत्र करता है तो आज नहीं कल श्रद्धा में रूपांतरित होगा और अगर प्रेम परतंत्रता बनता है तो फिर श्रद्धा तक नहीं जा सकेगा तो प्रेम को स्वतंत्रता दो जिसे तुमने चाहा है उसे मुक्त करो उसे मुक्ति दो और तुम जितनी मुक्ति अपने प्रेम पात्र को दे सकोगे उतनी ही मुक्ति तुम्हारा प्रेम पात्र भी तुम्हें दे सकेगा तुम जितना परतंत्र अपने प्रेम पात्र को करोगे उतनी ही परतंत्र तुम भी हो जाओगे ध्यान रखना किसी को गुलाम बनाते वक्त हमेशा याद रखना तुम भी गुलाम बन रहे हो गुलामी एक तरफा नहीं होती दोहरी होती बनाओ किसी को गुलाम और तुम गुलाम के भी गुलाम बन गए मुक्त करो किसी को उसी मुक्ति में तुम्हारी मुक्ति भी है तब श्रद्धा का तत्व जन्मता है श्रद्धा का अर्थ है इस संसार के भीतर प्रीति का विरवा जितना ऊंचा आ सकता था आ गए पौधे ने अपनी पूरी ऊंचाई पा ली अब इससे ऊपर जाने की कोई जगह नहीं जब पौधा अपनी पूरी ऊंचाई पा लेता है तो उसके भीतर जो रस स्रोत अब तक ऊंचाई पाने में लगे थे वे ही रस स्रोत अब फूल बनते हैं फल बनते हैं। जब तक पौधा ऊंचाई पाने में लगा है तब तक उसकी सारी ऊर्जा ऊंचाई पाने में लग जाती तब तक फूल और फल नहीं निर्मित हो सकते फूल और फल निर्मित होते हैं अत्यधिक से अधिक से जब इतना ज्यादा है अब और उसका कोई उपयोग भी नहीं रहा है जितना बढ़ना था बढ़ लिए जो होना था हो लिए अब इस ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं यही ऊर्जा भर भर के फलों में वापस पृथ्वी पर गिरने लगती जब श्रद्धा आ गई तो प्रीति का बिरवा अपनी पूरी ऊंचाई पर आ गया अब इसी में भक्ति के फूल भक्ति के फल लगेंगे तुम तो मंदिर फूल ले जाते हो ना वो प्रतीक है सिर्फ वो असली फूल नहीं है असली फूल तो भक्ति है वो श्रद्धा के के वृक्ष में लगेगा वृक्षों से तोड़ के तुम जो फूल मंदिर में चढ़ा आते हो वो तो प्रतीक है संकेत है अपने वृक्ष को बढ़ने दो और अपने फूल किसी दिन चढ़ाओ ऐसी आशा रखो ऐसा संकल्प जगाओ किसी दिन मैं अपने फूल चढ़ा सकूं, उसी दिन प्रार्थना पूरी होगी श्रद्धा के बाद भक्ति का जन्म है और ये सब अनिवार्यता स्वभावता होता है तुम्हारे किए नहीं होता लेकिन तुम बाधा जरूर डाल सकते हो तुम्हारे किए एक ही काम हो सकता है इस दुनिया में वह है बाधा तुम बाधा जरूर डाल सकते हो और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं बाधा भर ना डालो तो सब चीजें अपने से हो रही और जब तुम अपने को पाओ कि कोई बाधा डाल रहे हो तब हट जाओ बाधा को हटा लो तन मन का मधु सब रीत चुका अब मधु केवल मधु सूदन में सब दिन जी भर ममता बांटी तन में होकर मन में होकर प्राणों का सार लुटा डाला अंतस के जल में धोकर भीतर इतना रस उमड़ा था कुछ कुछ और न था, कुछ छोर न था था था छोर लगता भर सबका घट लगता था भरदू सबका घर अवशेष हुई रस की चर्चा अब रस केवल रस नंदन में मतमीत करो मधु की बातें अब मधु केवल मधुसूदन में इस छवि को छू सिद्ध हुई सिपनों की चंचल दाहकता इस रूप जयी के जादू में जखड़ी है मेरी चेतनता निर्बाध निरंतर जब जिसने देखा है इस लीला धन को कुछ और न देखा फिर उसने केवल बनी उसकी जड़ता साकार हुआ लालित्य स्वयं इस ज्योति रमन सम्मोहन में गीतों में मधु अवशिष्ट कहा अब मधु केवल मधुसूदन में अब प्रीति उसी रसवर्सी में जीवन धर्मी चिर में अवशेष नहीं मधु की गाथा अब मधु केवल मधुसूदन में लेकिन लंबी यात्रा है तीर्थ यात्रा इस स्नेह से लेकर भक्ति तक ये सब बीच के पड़ाव हैं प्रेम और श्रद्धा इन पड़ावों को मंजिल मत समझ लेना कहीं रुकना नहीं है जब तक कि मधुसूदन तक पहुंचना न हो जाए तन मन का मधु सब चुका अब मधु केवल मधुसूदन में लुटा दो सब स्नेह में प्रेम में श्रद्धा में बांट दो सब बचाना मत बचाया तो सड़ जाएगा बांटा तो बच जाएगा उलीच दो, दोनों हाथों से उलीच दो अगर तुमने स्नेह पूरा उलीचा तुम पाओगे प्रेम पक्का। तुमने अगर प्रेम पूरा उलीचा तुम पाओगे श्रद्धा पकी तुमने अगर श्रद्धा पूरी उलीची तो तुम पाओगे भक्ति पक गई जिसने स्नेह में कंजूसी की वो स्नेह पर अटक गया जिसने प्रेम में कंजूसी की वो प्रेम पर अटक गया जहां कंजूसी की वहीं अटके कंजूसी भर मत करना मैं इसे ही सन्यास कहता हूं कंजूसी भर मत करना कृपणता भर मत करना जैसा प्रभु ने तुम्हें दिया है बेसरत वैसा ही तुम डे डालो जो तुम्हें मिला है उसे बांट दो यहां से कुछ ले जाने का भाव ना हो यहां सब दे जाने का भाव फिर तुम्हें कोई भी रोक ना सकेगा आज नहीं कल तुम उस घड़ी में आ जाओगे जहां कह सकोगे अप्रीति उसी रसवर्सी में जीवन धर्मी चिरनूतन में अवशेष नहीं मधु की गाथा अब केवल मधु मधुसूदन में एक दिन परमात्मा में ही एकमात्र रस रह जाता है क्योंकि सब रसों में उसी की झलक मिलती है स्नेह में भी उसी को देखा था सात पर्दों के पार से प्रेम में भी उसी को देखा था पर्दे कुछ और कम हो गए थे श्रद्धा में ही उसे देखा था एक ही पर्दा रह गया था इसलिए तो गुरु भगवान जैसा कहा शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा क्यों कहा इसलिए कहा कि श्रद्धा और भक्ति में एक ही पर्दा है गुरु और ब्रह्मा में एक ही कदम का फासला है झीना सा पर्दा है इसलिए गुरु में थोड़ी थोड़ी भगवान की झलक मिलने लगती पारदर्शी पर्दा है जैसे स्वच्छ कांच हो लेकिन अशेष भाव से लुटा डालना प्रक्रिया है इसे यज्ञ कहो तप कहो भक्ति कहो नाम के भेद हैं सब समर्पित कर देना इतना सूत्र आ जाए तो तुम्हें कहीं कोई रुकावट ना पड़ेगी जहां तुम कृपण होते हो वहीं रुक जाते हो अकृपणता में प्रवाह है और प्रवाह एक दिन निश्चित मधुसूदन तक पहुंच जाता है दूसरा प्रश्न जो वर्णनातीत है उसे कहकर क्यों कोई सांडल्य मनुष्यता के सामने एक पत्थर धर देता है सांडिल्य ने ना कहा हो कि वर्णनातीत है तो तुम्हें यह भी पता ना चलेगा कि वर्णनातीत है सांडिल ने ना कहा हो कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता है तो तुम्हें यह भी पता ना चलेगा कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दों में नहीं कहा जा सकता यह सच है लेकिन इशारे किए जा सकते शब्द में सत्य नहीं है लेकिन शब्द में इशारे हैं इशारे पकड़ो अगर शब्द पकड़े तो पत्थर रास्ते में पड़ जाएंगे फिर तुम हिंदू हो जाओगे मुसलमान हो जाओगे ईसाई हो जाओगे जैन हो जाओगे फिर तुम्हारे रास्ते में बहुत पत्थर आ गए अगर शब्द न पकड़े इशारा पकड़ा भेद बड़ा है मिल के पत्थर लगे हैं ना रास्ते पर मिल के पत्थरों को पकड़ के तुम बैठ नहीं जाते कोई मिल का पत्थर पकड़ के बैठने के लिए नहीं उस पर तीर लगा है कि आगे चलो जैन फकीर रिंझाई से किसी ने पूछा इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने योग्य क्या है ने कहा वाक आन आगे बोलो थोड़ा चौंका आगे बढ़ो यह आदमी मुझ पर नाराज है मुझसे आगे बढ़ो यह कह रहा है या कि इसने संसार में सीखने की वो एक ही बात है आगे बढ़ो उसको थोड़ा चिंता मग्न देखकर रंजाई ने कहा कि देखो तुमने यह भी पकड़ लिया तुम इससे भी आगे ना बढ़ सके संसार में कुछ पकड़ो मत बढ़ते जाओ एक दिन वो जगह आ जाती है जिसको परमात्मा कहें ये संसार यात्रा पथ है इस इसमें बहुत मील के पत्थर हैं। लेकिन लोगों ने मील के पत्थर पकड़ लिए जब पहली दफा अंग्रेजों ने भारत में मील के पत्थर लगाए तो बड़ी अड़चन हुई क्योंकि गांव देहात के लोग लाल रंगा हुआ पत्थर देख के समझा हनुमान जी फूल चढ़ा के टीका लगा के उन्होंने पूजा शुरू कर दी वो जो तीरमीर बना जाए लिख जाए इतने मील दूरी फला वो सब बेकार कर दी उन्होंने वो उसको तो और सेंदूर वगैरह पोत के हनुमान जी बना दे कहते हैं कई वर्षों तक अंग्रेजों को ये झंझट करनी पड़ी कि भाई ये मील का पत्थर है हनुमान जी नहीं पूजा की ऐसी अंधी वृत्ति सांडिल ने कुछ कहा है उसे पकड़ोगे तो पत्थर हो जाएगा उसे समझोगे तो मुक्ति तुम पर निर्भर है सांडल ने तुम्हारे रास्ते में पत्थर नहीं रखे अगर रखे भी हो तो पत्थर इसलिए रखें कि तुम सीढ़ियां बना लो और जब तुम सीढ़ी बना लेते हो किसी पत्थर को तो वो पत्थर नहीं रह जाता उस पत्थर के कारण तुम ऊंचे उठ जाते हो तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाती शास्त्रों पे चढ़ो शास्त्रों को सिर पे मत ढो शास्त्रों को सीढ़ियां बनाओ ताकि तुम ऊंचे उठ सको ताकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी हो जाए ताकि विराट तुम्हें दिखाई पड़ सके शास्त्रों का उपयोग करो पूजा नहीं पूजा की तो पत्थर हो गए लोग पत्थर की पूजा थोड़ी करते हैं मैं तुमसे कहता हूं तुम जिसकी पूजा करोगे वही पत्थर हो जाता पूजा करने में ही पत्थर हो जाता है पूजा करने के क्षण में ही तुमने सब नष्ट कर दी है सांडिल ने जो कहा है उसे समझ लो और भूल जाओ मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आप कहते हैं जब कुछ तो समझ में आता है लेकिन फिर हम भूल जाते हैं तो मैंने उनसे कहा कि फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं समझ में आ गया बात खत्म हो गई याद रखने की जरूरत क्या है कंजूस मन कृपण मन वो हर चीज को याद रख लेना चाहता समझने की उतनी चिंता नहीं है जितनी याद रखने की चिंता है समझ गए आत्मसात हो गया तुम्हारे खून में मिल गया तुम्हारी मज्जा में सम्मिलित हो गया तुम्हारा हिस्सा हो गया जब जरूरत पड़ेगी काम आएगा कल जब कोई गाली देगा तब उसी तरह क्रोध पैदा ना होगा जैसे पहले हुआ था यह काम आया कल दुख आएगा और फिर भी तुम अनुद्विग्न रह सकोगे यह काम आया मैंने जो कहा उसको शब्द सा याद रख लिया कोई परीक्षा थोड़ी देनी है कोई विश्वविद्यालय की परीक्षा में थोड़ी बैठना है कि वहां जाके वमन कर दिया जो जो शब्द कंठस्थ कर लिए थे उनको उल्टी कर दी दि, फैला दिया कागजों पर सर्टिफिकेट ले लिया विश्वविद्यालय में जो परीक्षा है वो वमन सिर्फ उल्टी है इसलिए विश्वविद्यालय से कोई समझदार हो होकर थोड़ी लौटता है लोग समझदार जाते हैं और ना समझ हो के लौट आते जब गए थे तब थोड़ी बहुत बुद्धि भी थी जब आते हैं तो बिल्कुल बुद्धू होते बहुत मुश्किल से कोई आदमी विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि बचा के लौट पाता है ये कोई विश्वविद्यालय थोड़ी है। यहां कोई शिक्षा थोड़ी दी जा रही है� बोध दिया जा रहा है ज्ञान नहीं स्रति दी जा रही है स्मृति नहीं संकेत दिए जा रहे हैं अलार्म बजाया जा रहा है कि जागो समझो फर्क को तुम सुबह सुबह पड़े हो सर्दी की प्यारी सुबह कंबल में दुबके हो अलार्म बज रहा है अब तुम गिनती कर रहे कितनी घंटी बज रही है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सब घंटियां ली याद रख लिया कि पचास घंटी बजी थी वो करब ली और सो गए ये याद तो रख लिया लेकिन इशारा खो गया वो घंटियां इसलिए नहीं बज रही थीं कि गिनो वो घंटियां इसलिए बज रही थीं कि जगो मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो तुमने अगर शब्द याद रख लिया नोट ले लिए मस्तिष्क में और कोई पूछे तुमसे तो तुमने सब उत्तर दे डाले वो किसी काम का नहीं आया जागो तुम्हारी जीवन प्रक्रिया में प्रवेश हो जाएगा तुम पाओगे कि तुम और ढंग से संवेदना करने लगे अब कोई गाली देता है तो वैसी चोट नहीं लगती जैसे पहले लगती थी ये बात समझ में आई अब तुम स्नेह करते हो मेरे का भाव छीन हो रहा है ये बात समझ में आई तुम्हें याद भी रहा कि नहीं कि मैंने कहा था कि मेरा भाव छीन हो जाना चाहिए वो बात कोई मूल्य की नहीं है लेकिन मेरा भाव छीन होने लगा समझ तत्क्षण रूपांतरण करती है स्मृति रूपांतरण नहीं करती स्मृति तो रिकॉर्ड है क्या सुना तुम दोहरा सकते हो समझ जीवन है क्या सुना तुम जीने लगते हो मैंने उंगुली बताई चांद की तरफ तुमने उंगुली याद रखी उंगली की फोटो ले ली सब तरफ से और चित्र बना लिए और उनकी पूजा शुरू कर दी और चांद की तरफ तुम्हारी आंख भी ना उठी ये स्मर और मैंने उंगुली उठाई और तुमने मेरे उंगुली का इशारा देखा और चांद देखा और अंगुली को तो भूल ही गए चांद देखोगे तो अंगुली को कैसे देखोगे दोनों एक साथ तो देख नहीं सकते चांद देखा तो अंगुली की क्या जरूरत रही बात समाप्त हो गई अंगुली ने काम कर दिया अब अगर कल तुमसे कोई पूछे कि अंगुली गोरी थी कि काली थी कि बूढ़ी थी कि जवान थी तुम कहोगे कुछ ही याद नहीं चांद देखा था चांद प्यारा था चांद अद्भुत था खूब चांदनी में नहा चांदनी चांदनी भर गई प्राणों में रो रो आनंदित हुआ था नाचे थे अंगुली की तो याद नहीं अंगुली की याद तो कोई मूढ़ रखेगा ज्ञानी चांद को देखता है। अब तुम कहते हो जो वर्णा ती थे उसे कहकर क्यों कोई सांडल मनुष्यता के सामने एक पत्थर धर देता सांडल ने तो सीढ़ियां बनाई इशारे की तुम पकड़ लो जोर से तो पत्थर हो जाएंगे तुम वहीं रुक जाओ तो पत्थर हो गए ध्यान रखना लेकिन दोस्त तुम्हारा है सांडल्य का मगर प्रश्न में एक और बात भी छिपी कि जब कहा नहीं जा सकता तो कहा क्यों इसलिए कहा कि तुम्हें ये याद रहे कि ऐसा भी जीवन में कुछ है जो जाना जा सकता है और कहा नहीं जा सकता इसलिए कहा कि तुम्हें भूल ना जाए कि कहे हुए पर ही सब समाप्त नहीं है अन कहे हुए की अन कहे की खोज जारी रखना